नमस्कार आप सुंदर रेडियो मधुबन नाइन्टी पॉइंट फोर आपका स्वास्थ्य आपके हाथ में इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और गुड मॉर्निंग सुप्रभात संडे के नौ बज चुके हैं और आपका कार्यक्रम आपका स्वास्थ्य आपके हाथ में हम लेकर आए हैं हमारे साथ है डॉक्टर टी सिंह जी जिनसे हम बहुत पहले भी बहुत सारी बातें कर चुके हैं स्किन स्पेशलिस्ट हैं और जनरल फिजिशियन है और, और अहमदाबाद में अभी भी प्रैक्टिस करते हैं हॉस्पिटल में और साथ ही साथ यहाँ पर ग्लोबल हॉस्पिटल uh, और एवर हॉस्पिटल में भी वो अपनी सेवाएँ देते हैं तो अभी एक समय एवर हॉस्पिटल में अपनी सेवा दे रहे हैं और उस बीच आपके साथ मिलने के लिए खास बैठे हुए हैं तो आप उनसे बात कर सकते हैं चौरानवे चौदह सत्रह तीस तीस इस नंबर पे कॉल करके या फिर चौरानवे चौदह पंद्रह इस नंबर पर मैसेज करके जी हाँ तो चलिए डॉक्टर टी सिंह जी का बहुत बहुत स्वागत है ओम शांति ओम शांति नमस्कार गुड मॉर्निंग चलिए आगे बढ़ते हैं और ये सन्डे नाइट को जो है कुछ मैसेजेस आए थे हमारे प्रोग्राम चल रहा था उस समय दिनेश कुमार रातौड़ जिनका उम्र 26 साल है वो लिखते हैं मेरा पेट साफ नहीं रहता है और भूख भी नहीं लगती है और मेरा शरीर भी बहुत पतला है मुझे एसिड भी रहती है प्लीज़ सुझाव दें हाँ तो इसमें आपको कॉन्स्टिपेशन की मैंनेबिट हो गया है हैबिचुअल कंस्टिपेशन इसको कहते हैं हम अच्छा अच्छा तो इसमें क्या करना है कि पहले तो एक आप जनरल जो डीवर्मिंग का टैबलेट आता है एलमेंडा जॉल आता है जेंटल फोर हंड्रेड मिलीग्राम वो एक चबा करके आप खा जाइए और दूसरी बात कि कंस्टिपेशन दूर करने के लिए और एस के लिए दोनों के लिए ही ओमेप्रा जॉल आता है उसमें ओमेज होगा या ओसिड होगा ट्वेंटी मिलीग्राम का कैप्सूल एक कैप्सूल खाली पेट में आप लें एक महीने तक मॉर्निंग में उठ कर के चाय वगैरह पीते हैं उसके बाद में या उसके पहले हुँ, हुँ, एक कैप्सूल आप डेली खा लिया करें और शाम को अगर बहुत स्टोनी कंस्टिपेशन है नहीं कुछ आता है तो दो तीन दिन तक हर्बोलेक्स आता है हर्बल मेडिसिन है दो टैबलेट ले सकते हैं या डल्को करके आता है दो टैबलेट ईजिली कहीं भी मिलता है आप ले लीजिए तो कम से कम एक बार मौसम साफ़ हो जाएगा कोशिश ये करना है कि पानी अधिक पीनी है आपको है कि पानी अधिक पीने से स्टूल का बल्क फॉर्मेशन होगा दूसरी बात कि खाने में फाइबर वाला आइटम आपको अधिक खाना है जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स हों और फाइबर हों तो इसमें क्या है कि शाम को एक तो अगर साग मिलता है आपको तो रात में आप साग खाया करें ज़रूर कोई भी पालक का हो मेथी का हो कोई भी साग जो मिलता है साग खाया करें और हरी सब्जी तो खानी ही है भिंडी की सब्ज़ी हुई या फिर बीन्स वगैरह हुए ये फाइबर इसमें बहुत अधिक है तो इससे बल्क मोशन फॉर्म होगा और उससे पेट आपका साफ़ होगा साथ में रात में एक गिलास गर्म दूध जरूर पिया करें आप और उसके बाद अगर उस उससे भी अधिक आपको डिफिकल्टी है तो आप आंवले का पाउडर मिलता है आंवले का पाउडर रात में आप दो चम्मच आंवले का पाउडर फाँक करके पानी पी लीजिए या फिर पानी में घोल करके पी लीजिए तो कल नेक्स्ट डे मॉर्निंग वाला स्टूल साफ़ हो जाएगा उसके आपके जो अगर प्रणायाम करना जानते हैं आप आ, करते हैं सुबह में तो प्रणायाम करने में कपाल भांति से प, पेट बहुत अच्छा क्लियर साफ होता है तो कुछ कपाल भांति करने का पाँच मिनट करने का कम से कम प्रैक्टिस कीजिए तो इन सब चीज़ों से आपको भूख भी लगने शुरू हो जाएगी जब पेट साफ़ होगा तो भूख भी लगेगी और उससे आपका हेल्थ इम्प्रूव करेगा चलिए दिनेश कुमार जी काफ़ी आपको बातें जो है मालूम पड़ गई होगी और इसमें से जो नुस्खा आपको अच्छा लगता है और सबसे अच्छा तो वो कैप्सूल आप जो है एक महीना ओमेज़ जो उम्र 20 ट्वेंटी का आता है खाली पेट सवेरे लेने से एक महीने तक आप ले लेंगे तो ये आपका जो कॉर्ने की जो ऐसे ये कॉन्स्टिवेशन है वो ठीक हो जाएगा और जैसे साग की सब्जियां वगैरह आपको बताया है रात में आपको हरी कोई भी साग की सब्ज़ी ज़रूर खाना है तो इससे भी आपको फ़र्क पड़ेगा आंवला पाउडर भी ले सकते हैं और एक मैसेज आया है नमस्कार नी में बहुत दुखता है मेरा उम्र है साठ साल और रमनिक लाल पालनपुर से वजन के बारे में नहीं बताया वजन नहीं बताया लेकिन उनके घुटने में दर्द होता है ऐसा साठ की उम्र है हाँ, उम्र तो 60 हो गया तो ऑस्टिथाइटिस का चांसेज है बॉनडेंसिटी हाँ, हाँ, हाँ। में कैल्सियम की कमी भी कुछ हुई होगी और इस एज में ऑर्थियोथिस जन जनरली होता है प्रॉब्लम होता है हुँ, हुँ, अगर शरीर भारी है इनका वजन अधिक है ओबेसिटी है तो पूरे शरीर का लोड तो आता है इसी पर घुटने पर भी आता है नी पर ही आता है और उसमें बहुत कष्ट होता है चलने में भी वाक भी नहीं कर सकते हैं अधिक चल भी नहीं सकते हैं क्योंकि चलना बहुत ज़रूरी है चलने से क्या होगा कि जो भी कैलोरी आप ले रहे हैं वो कैल वह कैलरी आपका खर्च होगा तो जो खर्च होगा तो वजन नहीं बढ़ेगा ओबेसिटी कम होगी इसलिए वाक करना बहुत ज़रूरी है और इस तरह से घुटने में दर्द होता है तो जनरली लोग बैठ जाते हैं दूसरी बात है हल्का एक्सरसाइज करते हैं सुबह में सो कर के उठने के बाद में लेट जाइए और लेट करके धीरे धीरे दोनों पैरों को जैसे साइकिल चलाते हैं उस तरह से धीरे धीरे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज हल्का हल्का मूवमेंट बहुत जोर से नहीं धीरे धीरे अगर कर सकते हैं तो अपना वो करना है आ, वजन कम करना है रह गई बात कि दर्द की दर्द अधिक है तो कोशिश ये करना है कि दर्द की गोली आप कितना दिन खाओगे डाइक्लोफेनिक जनरली चलता है जो कॉमन है लेकिन उससे गैस्ट्राइटिस बहुत अधिक होता है एसजीटी बहुत अधिक होती है बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं फिर भी अगर नहीं दिक्कत हो रही है तो डाइक्लोफेनिक का टैबलेट आप 50 मिलीग्राम वाला सुबह शाम भी खाने के बाद ले सकते हो या फिर ऐसा आर आता है सस्टेन रिलीज हंड्रेड मिलीग्राम का भोबरन का आता है टैबलेट आता है एक टैबलेट खाने हाँ। के बाद ट्वेंटी आवर्स में चार पाँच दिन आप खाओ लेकिन उसके साथ में पी, -पी लेना जरूरी है पेंटोपराजोलो या ओमपराजोल कोई भी एक लेना पड़ेगा कि एसिड और गैस बढ़े नहीं डॉक्टर साहब एक कॉलर हमारे साथ हैं। हेलो जी मैं बत्तीस वर्ष है, है आपका इस कार्यक्रम में आपका स्वास्थ्य आपके हाथ में बताइए आपकी उम्र क्या है जी बत्तीस वर्ष है और मेरी प्रॉब्लम है थोड़ी मेमोरी थोड़ी थोड़ी कम है मतलब अच्छा अच्छा याद आ, याद नहीं रहता आपको इसमें याददाश्त कम हाँ याददाश्त कम हो रही है एज तो बहुत है आपका कम है इसमें आपको प्राणायाम बहुत लाभदायक होता है ख़ास करके जो आप इसमें करते हैं ओम का उच्चारण जो करते हैं ना तो ओम के उच्चारण से मेमोरी बहुत बढ़ता है ओम का उच्चारण करना चाहिए या जो भ्रामणी होता है भ्रामणी करते से है। हैं जो करके आवाज़ जो निकालते हैं भ्रमर जैसा जो आवाज़ निकालते हैं इससे मेमोरी में भी अंतर आता है दूसरी बात है कि खाने में आप ये बादाम के साथ साथ बादाम तो आप कम लो अखरोट से कुछ ब्रेन पर असर आता है इससे तो कोई कंफर्म ऐसा रिजल्ट नहीं है लेकिन कुछ याददाश्त के बारे में आती है ऐसे याददाश्त बढ़ाने की कोई ऐसी दवा नहीं है मार्केट में बहुत सारे लोग क्लेम करते हैं लोग कोई एस्टेब्लिश्ड मेडिसिन याददाश्त की नहीं हमारे समय से प्राणायाम वगैरह करके फल वगैरह आप अधिक दूध लो, लो फल और दूध ही सब खाया करो आप तो ठीक रहेगा ठीक है ठीक है रामेश्वर लाल जी बहुत बहुत धन्यवाद जी थैंक यू सर थैंक यू थैंक यू आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम पर आपका स्वास्थ्य आपके हाथ में और रामेश्वर लाल जी बत्तीस साल की उम्र में अगर उनको यादगाश् की प्रॉब्लम है याद नहीं रहता है तो थोड़ा सा सोचने वाला है इसमें आपको एक्सरसाइज करना है डॉक्टर साहब ने जैसे बताया कई बार हो सकता है कि आपकी उम्र कम है तो आप दवाई लेकर ठीक करने के चक्कर में काफ़ी दवाइयाँ जो मार्केट में उपलब्ध हैं वो कोई ऐसा का असरकारक नहीं है एडवर्टाइज पर मच जाइएगा और आपको अगर करना ही है तो ओम की धुनी ज़रूर कीजिए और ब्रह्मरी जो अपना जो अनोक प्राणायाम है वो आप ज़रूर कर सकते हैं इससे आपके फ़र्क पड़ेगा और थोड़ा सा आप जो है फल फ्रूट ये जो चीज़ें हैं वो बढ़ाइए हरी सब्जियां बढ़ाइए और बादाम थोड़ा कम और अक्रूट जो है अगर और इसमें नर्वस नहीं, नर्वस, नर्वस नहीं होना है निगेटिव नहीं है नहीं नर्वस सोचना है मेरा बढ़ जाएगा याददाश्त खत्म हो जाएगा उसको ही समझ करके चलिए कि नहीं मैं ठीक हो जाऊंगा मेरी याददाश्त सही है और सिंपल आप जो है आपको जो ऐसा लगता है कि आपके कामकाज काज वाली चीजें भूल जाते हैं तो एक पेन और एक छोटा सा डायरी आपके शीशे में पड़ा हो जिसमें आप लिख लीजिए ये काम करना है बात खत्म हो जाती है सबसे बड़ी चीज़ सबसे होती है एक चीज याददाश्त के लिए कि सबसे अपना जो सामान कहीं एक जगह फिक्स आप रखो आ, जैसे कलम रखना है तो मैं इस जगह पर रखूंगा पॉइंट फिक्स है तो वो सब चीजें जूता मैं तो इस जगह पर खोलूंगा हर चीज हाँ, हर हर आपका फिक्स रहना चाहिए आ, तो ये रामेश्वर लाल जी आप इस तरह के कुछ नुस्खे जरूर अपनाइए टिप्स जरूर रखिये अपने पास में पेन या छोटा नोटबुक रखिये जिसमें आप लिख के रख सकते हैं एक और मैसेज आया है लिखते हैं आदरणीय रमेश जी सर्दी खांसी कफ और बुकार के लिए क्या करें टिप्स बताइए ताफिर हुसैन सिपुर से, से लिखते हैं ऐसे में से जी सर्दी खांसी बुखार तीनों के लिए हा, हा, हा। तो अभी क्या है कि ये मौसम चेंज हो रहा है अच्छा अच्छा और खास करके यहाँ पर आबू का ऐसा मौसम है कि दिन में तो मौसम ठीक रहता है न गर्मी है न ठंडी है आप एक फुल शर्ट भी पहन करके रह सकते हो कोई बात नहीं है बल्कि दिन में तो धूप भी कड़ी ही रहती है लेकिन इवनिंग भी बहुत ठंडा नहीं है लेकिन मॉर्निंग आवर जो है बहुत ठंडा है और इसी में सबको कोल्ड लग रहा है मॉर्निंग में तो मॉर्निंग में जब भी आप निकलो तो गर्म कपड़ा जरूर होना चाहिए सॉल रहना चाहिए स्वेटर होना चाहिए और अर्ली मॉर्निंग अगर पाँच बजे के आसपास आप निकल कर कोई काम पर जाते हो खास करके स्कूटर बाइक वगैरह पर अगर आप चल रहे हो तो बहुत प्रोटेक्शन के साथ चलना है रह गई बात कि सर्दी और खांसी के साथ बुखार है इसका मतलब कोई आपको ये इन्फेक्शन वाला नहीं है ये बुखार में आपको एंटीबायोटिक लेने की ज़रूरत नहीं है बिना मतलब का उसमें पैसा मत खर्च करो आप आप केवल एंटी एलर्जिक टैबलेट आप खाओ आता है लिवोसिट्रोजिन का टैबलेट आता है लिबोसेट करके फाइव मिलीग्राम करके आता है या एक आता है मॉन्ट्रीकास्ट के साथ में लिबोसिट्रोजिन का प्रिपरेशन आता है मॉन्टेक एल सी करके आता है ये एक टैबलेट आप इवनिंग में लिया करो या फिर लिबोसिट्रोजिन मॉर्निंग में भी आप ले सकते हो ये इससे सर्दी खत्म हो जाएगी पाँच छः दिन के अंदर में और खांसी के लिए आप कोई भी कफ सिरप आप ले सकते हो जो एंटी एलर्जिक कफ सिरप जो लिखा हुआ हो एक्सपेक्ट्रेंट करके लिखते हैं कि ड्राई कफ के लिए हाँ हाँ हा। तो ये एंटी एलर्जिक जिसमें लिखा हुआ हो सप्रेसिव नहीं एक होता है कि सप्रेस करने वाली खांसी सप्रेस करने वाली बात होती है उसको नहीं लेना है एलर्जिक कफ के लिए जो टैबलेट आता है ये सीरप आता है उसको आपको लेना है एलर्जिक कफ के लिए और ठंडा पानी आपको नहीं पीना है आपको गरम पानी पीना है चाय कॉफी लीजिए दूध लीजिए दही नहीं खाना है आपको छाछ नहीं लेना है और केला भी अभी छोड़ दीजिए खाना है हुँ, हुँ, हुँ. खीरा अभी खीरा वगैरह भी सुबह शाम खाइए दिन में आप खा सकते हैं एक कॉलर अपने साथ हैं है। आइए उनसे बात करते हैं हेलो क्या करो हाँ जी हेलो हाँ।, हाँ जी नमस्कार नाम बताइए हाँ नमस्कार हम आबू रोड से गुप्त रानी बोल रहे हैं गुप्त रानी जी स्वागत है आपका बताइए डॉक्टर साहब से पूछिए डॉक्टर साहब को डॉक्टर हाँ। साहब नमस्कार नमस्कार नमस्कार बोलिए हाँ। हमारे मिस्टर की उम्र उमर साल की है 62 इयर्स के हो गए आज उनको बीपी रहता है हाँ, हाँ, हाँ। नीचे 80 और ऊपर डेढ़ रहता है अच्छा और एस 2.5 एक्स टू वो टेबलेट लेते हैं जी लेकिन वो कम नहीं हो रहा जहाँ क्या वही है अच्छा कुछ उपाय बताइए आप उपाय में ऊपर वाला 150 से नीचे नहीं आ रहा है और नीचे वाला 80 रहता है और पल्स का रेट बहन पल्स का रेट क्या है अंदाजन हाँ हेलो हाँ तो पल्स थोड़ा देख लेना होगा कि बढ़ा हुआ है कि कम है उसको बढ़ता है तो टेक्काडिया कहते हैं कम रहता है 70 72 से तो ब्रेड कहते हैं तो हमेरे समझ से जो टू पॉइंट फाइव जो ले रहे हैं उसको फाइव कर दीजिए अब फाइव करके दस दिन चला करके देखिए कितना होता है निश्चित कम हो जाएगा फाइव मिलीग्राम वाला एसोमेक्स खाना शुरू कर दें नाश्ते के बाद में एक एक गोली डेली ठीक कर है गुप्तराना जी आप थोड़ा परिवर्तन कीजिए और थोड़ा सा ये नमक कम कर कर दें खाने में मैंने एक्स्ट्रा नमक नहीं खाना है ऊपर से लेकर नमक नहीं खाना है जो खाना में नमक लेते हैं सही है यही है इसमें हो जाएगा ठीक हो जाएगा ठीक दस दिन ट्राई करके देखें एक और मैसेज आए मेरा नाम राहुल है उम्र तेईस साल का है सर मेरे हेड और फेस पर वाइट हरे वाइट हेयर आने स्टार्ट हो गए हैं तो मुझे उपाय बताएं और बाल भी ज़्यादा जड़ते हैं बाल भी जड़ते हैं और बाल सफ़ेद हो रहे हैं ना और तेईस साल का उम्र है, है राहुल असल में आपका हो सकता है कि कोई ऐसी दवा ववा खाए हो आप क्या कि ये जेनेटिक ये इतना अर्ली ग्रेइंग हो गया है हेयर का तो ऐसी कोई मेडिसिन नहीं है जिससे कि ग्रेइिंग को रोका जा सके हाँ फॉलिंग अफेयर जो है बाल गिर रहा है हो सकता है आपको डेंड्रॉफ हो और डेंड्रॉफ की वजह से ये दोनों चीज़ हो रहा है डेंड्रॉफ की वजह से ही अगर डेंड्रॉफ है तो फिर आप शैम्पू आता है के टी सी करके आता है केटा केनाजोल का या निजरॉल शैम्पू होता है या ये स्काल्प शैम्पू होता है ये कोई भी तीनों में से जो भी शैम्पू मिल जाए हफ्ते में दो दिन आपको करना है इससे डेंड्रफ जब कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली बाल झड़ना कम होगा और बाल को जब ब्रिटल बाल का जड़ कमज़ोर हो गया है तो बहुत रगड़ करके उसको मत पहुँचिए कोई साबुन नहीं यूज़ करना है यही शैम्पू ही आपको यूज करना है और बाल में तेल नहीं के बराबर ही डालिए नहीं डालिए बल्कि उसके बदले में एक ईवियन कैप्सूल आता है 400 मिलीग्राम तो ईवियन कैप्सूल है उसको तोड़ करके उसमें थोड़ा सा तिल का तेल या नारियल का तेल थोड़ा सा मिला करके उसके बाल के जड़ों में हल्का सा लगाया करें रात में सोने के समय में तो इससे बाल के झड़ने भी बंद होंगे और ग्रेइंग जो है पक रहा है बाल वो रुकेगा लेकिन जो बक पक गया है उसको काला नहीं किया जा सकता है कोई दवा से काला नहीं होगा और अब तो फिर हेयर डाई अगर लगावें तो हो सकता है काला हो लेकिन लेकिन जरूरत नहीं है में अगर अर्ली में अभी इतना लगाना सही नहीं है जरूरत नहीं है वो जड़ों में अगर तिल का तेल हाँ, और यून कैप्सूल हाँ, का ऑयल मिला के अगर लगा देते हाँ, हैं तो कुछ समय के बाद आपका जो है मेन चीज़ा रुकना जरूरी है झरना रुक जाएगा और जड़ से अगर नए बाल शुरू हो जाते फिर से आना तो अच्छा हो जाता है एक और मैसेज आया है मुँह में जो है छाले हो जाते हैं और फेस पर भी पिम्पल्स खूब होते हैं अस्तिमल दोरावत उम्र इक्कीस साल छाले बार बार हो रहे हैं इसका मतलब है कि आपके खाने में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की डिफिशियंसी है कमी है हुँ, हुँ, हुँ, उसमें एक राइबोफ्लेविन होता है बी कॉम्प्लेक्स में बी कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है बहुत सारी विटामिन हैं बी कॉम्प्लेक्स में ग्रुप में उसमें जो राइबोफ्लेविन विटामिन है उसकी आपकी कमी हो रही है और उसके वजह से बार बार छाले हो रहे हैं तो राइबोफ्लेबिन टेबलेट करके नाम ही आता है बहुत सस्ता गोली है सुबह शाम करके आप कम से कम पंद्रह बीस दिन तक खा लें इसको आप चाहें तो एक महीना भी खा सकते हैं या उसके बाद कुछ दिनों तक लगातार बी कॉम्प्लेक्स का टैबलेट भी बहुत सस्ता आता है सुबह शाम एक गोली खाया करें आप या बी वगैरह टाइप का कैप्सूल आता है एक कैप्सूल आप खाया करें दूसरी बात है कि हरी सब्जियां खानी है कि बी कॉम्प्लेक्स आपको मिले पूरा से पूरा मिले और एक डिमिंग वाली टैबलेट आप ज़रूर ले लें तो हो सकता है कि वर्म्स अगर आपके हैं पेट में तो उससे भी विटामिन का डिफिशियंसी हो रहा हो मुँह में छाले हो रहे हैं तो उसके लिए एलवेंडाजोल्ड फोर हंड्रेड एक टैबलेट चबा करके आपको खाना होगा और जीव में लगाने के लिए अगर सही में छाले अगर हैं अभी हुँ, हुँ. तो उसमें जी, आप, जेल जरूर आ, उसको आप लगाओ ठीक हो जाएगा एक और कॉलर है जी मैं रामेश्वर प्रसाद गुजरी बोल रहा हूँ अभी फोन किया था मेरे पैर में दाद है थोड़ा सा जो पाँच सात साल पहले भी था और अभी भी जैसे कभी कभी उसको उसमें वो खुजली है तो खुजली टलेट आता, तो आता है दो तरह की गोली चलाते हैं इसमें हम लोग आपका वजन क्या पचास साठ के बीच में है कितना वजन होगा मेरा बत्तीस साल है और वजन है लगभग अट्ठावन साठ के लिए ठीक हाँ तो ऐसा है फिर 200 मिलीग्राम आप फ्लूकोना जल लीजिए फ्लूकोना जल टेबलेट आता है मार्केट में न्यू फोर्स करके भी आता है या वन कैन करके आता है कई सारी बहुत सारे है। आते हैं इसमें आप तो... जिसे सिस्कोन अगर आप लोगे ना तो सिस्कोन बहुत कॉस्टली है 36 38 थर्टी, थर्टी रुपीस का एक टैबलेट आता है और ये जो न्यू न्यू फोर्स वगैरह में बता रहा हूँ ये सस्ती है दस बारह रुपये की तेरह रुपये की गोली होगी तो टू पावर का टैबलेट आप दो महीने तक लगातार हर हफ्ते में, में एक गोली आप खाया करो ठीक है अरे मीठा और एक वाइंटमेंट आता है आपको जैसे कॉमन वाइंटमेंट में है सरफाज करके आता है या फिर कैंडीड करके वाइंटमेंट आता है इसको आप उस पर लगाया करो ये एक ट्यूब आप खरीद लो पंद्रह बीस दिन लगाने से ही कम हो जाएगा मेन ये टैबलेट मेन है दो महीने तक कंटिन्यू लेना है हफ्ते में एक ही बार लेना मतलब है आप को चाहिए। आप ले सकते हैं, तो ये बीस पच्चीस रूपए में आ जाएगा दूसरी सावधानी ये रखनी है की जो टावल आप यूज करते हो ना हाँ तो जब दवा आपकी पूरी हो जाए तो सारा आपके कपड़े टावल्स वगैरह को अच्छी तरह से गड़ाई करके गर्म पानी में उबाल करके फिर से तब उसको यूज करो नहीं तो फिर से फिर से वहां हो जाएगा तो वो ध्यान रखना पड़ेगा आपको ठीक है जी जी थैंक यू रामेश्वरला जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन नाइनटी पॉइंट फोर <laughs> एफ पर आपका स्वास्थ्य आपके हाथ में आइए आगे बढ़ते हैं कुछ और मैसेजेस आए लुम्बा राम जी शायद मैसेज किया है नमस्कार मैं लुम्बा राम जी गरासिया गांव पीपला एक युवक है मेरे दोस्त कांतीलाल पच्चीस साल उनका उम्र है उनका हाथ जल गया है उबलता हुआ पानी में सिर्फ दो दिन हुआ है उन्हें क्या करना चाहिए और दूसरा एक पैंसठ साल का पुरुष है कर्मा राज जी उनको खांसी बहुत आती है उन्हें क्या करना चाहिए <laughs> तो पहला जो हाथ जो जल गया है जिनका जी, जी। उसके बारे में पहले बता दूं मैं जी जी कि हाथ जलने के बाद अगर फोड़े निकल गए हैं तो उसको भुला करके भी फोड़े को फोड़ना नहीं है जी क्योंकि फोड़ने के बाद एरिया जो ऊपर रॉ एरिया पड़ जाएगा ना वो घाव हो जाएगा फिर लंबा एरिया घाव का हो जाएगा वो अपने ही छोड़िए वो अपने सबसाइड करेगा उसके ऊपर कोई भी एंटीबायोटिक जैसे सब सोफ्रा मैसिन हो गया या सल्फा ये करके आता है क्रीम करके आता है वो कोई भी आप उस पर कोई एंटीबायोटिक वाला आप उसमें क्रीम, क्रीम समझें और उस फोड़े को फोड़ना नहीं है अब ये नहीं पता लगता है देखिए बर्न इंजरी कितना डीप है डीप डिपेंड करता है कि 20 परसेंट है 40 परसेंट है 60 परसेंट है उसके अनुसार अगर बहुत अधिक डीप बर्न है तब तो, तो एंटीबायोटिक खाना भी पड़ेगा गोली भी खाना पड़ेगा ड्रेसिंग करना पड़ेगा ठीक से उसका लेकिन मेरे समझ से जैसा आप बता रहे हो उससे बहुत अधिक सीरियस कुछ नहीं है तो केवल एंटीबायोटिक कोई भी सोफरा मैं कोई भी एक मलहम उस पर आप यूज करो या, या सल्फा से करके आता है एक अपॉइंटमेंट तो, आता है वो भी आप यूज कर सकते हो कोई भी लेकिन फोड़े को फोड़ना, फोड़ना नहीं, नहीं बस इतना ही करना है ये सावधानी और दूसरा आपने बताया साठ साल के उम्र वाले आ, क्या आ, खांसी है, जी है, खांसी शुगर के मरीज तो नहीं है न अगर सुगर के मरीज है तो फिर तो खांसी की दवा मीठी वाली दवा नहीं चलेगी अगर सुगर के मरीज नहीं है अगर खांसी में कफ नहीं निकलता है तो कोई भी एक्सपेक्टोरेंट ले करके आप चला सकते हैं जैसे डायलोसिन एक्सपेक्ट्रोरेंट आता है इस तरह की कई भी कई एक सूर्य सिरप है मार्केट में एक्सपेक्टोरेंट हैं है। हाँ, एलर्जी कफ करके आता है एलर्जी एंटी एलर्जिक करके कफ आता है मैंने एलर्जी खांसी के लिए तो वो खांसी की दवा ले सकते हैं आप एंटी एलर्जिक टैबलेट भी ले सकते हैं लिवो सिट्रीजिन वगैरह एक एक टैबलेट पाँच मिलीग्राम का पाँच सात दिन दस दिन तक खाएँ अगर पुराना है और उसमें से पीले रंग का कफ़ निकलता है आपको तो इसका मतलब इन्फेक्शन है भीतर अगर व्हाइट कफ निकलता है इसका मतलब इन्फेक्शन नहीं है एलर्जी से हुआ है ब्रोंकस ग्लैंड से एलर्जी से वो कफ़ निकल रहा है तो जहाँ व्हाइट है उसमें एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं है बुखार अगर नहीं है तो एंटीबायोटिक नहीं देना है अगर बुखार है पीले रंग का कफ आता है तो कोई भी एंटीबायोटिक उसमें देना जरूरी पड़ेगा खास करके सिंपल में एमोक्सिसिलिन कैप्सूल आता है फिफ हंड्रेड मिलीग्राम का, का, का एट एट एट आठ आठ घंटे पर देना होगा सुबह में दोपहर में रात में सोने के समय में उसको सुबह शाम देने से काम नहीं चलेगा तीन बार तीन चलेगा बार। कम से कम पाँच दिन खाना पड़ेगा एमोक्सीन का आता है मॉक्स करके आता है मोक्सी कोई भी एमोक्सीसिल का कैप्सूल आप ले सकते हैं एक और मैसेज आया है मेरे सिस्टर का चेहरा पे सफ़ेद दाग है उम्र 20 साल है तो सफ़ेद दाग है चेहरे पे क्या करें आप सफ़ेद दाग में दो तरह से सफ़ेद दाग चेहरे पर कहीं कहीं पे एक दो जगह होता है दिखाई पड़ता है हुँ, हुँ, एक तो फंगल इन्फेक्शन से भी होता है और दूसरा है कि वर्म्स इन्फेक्शन पेट में अगर कीड़े हैं जैसे खास करके राउंड वर्म वगैरह जो है वो घूक वर्म है राउंड वर्म है तो वह सफ़ेद दाग दिखाई पड़ते हैं तो इसके लिए तो वही जो मैं बता रहा हूँ एलवेंडा जॉल मिलीग्राम टैबलेट एक लेकर चबा कर खाना है और इसके लिए चेहरे पर अगर कोई भी सफ़ेद दाग है तो बेटर यह है कि कॉमन में मिलता है बैटनोभीट सी करके वाइंटमेंट आता है जी सी ये ध्यान देने की चीज़ है एन नहीं बेटनोविट एन भी आता है प्लेन भी आता है सी भी आता है तो इसमें आपको बैटनोभीट सी वाइंटमेंट सुबह शाम आप उस पर लगाया करो तो ठीक हो जाएगा कम से कम एक दो महीने समय लगेंगे चलिए बहुत अच्छा लग रहा है आप लोग सब मैसेज करके हमारे साथ जुड़ रहे हैं और भी बहुत सारे मैसेजेस है थोड़ी देर में हम आपको फिर से जोड़ते हैं आप सुन रहे हैं रेडियो माधुबन नाइन्टी पॉइंट फोर एफ आपका स्वास्थ्य आपके हाथ में एक छोटा सा हल्प विराम के बाद फिर से हम आपके साथ होंगे और कुछ आपके एस और कुछ आपके फ़ोन कॉल्स भी अटेंड करेंगे फ़ोन करने के लिए आप कॉल कर सकते हैं चौरानबे इस नंबर पर या फिर आप मैसेज करना चाहें तो चौरानवे इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं सरवर पानी लेवा सा नजर लग जा सरवर पानी लेवा जाऊसा नजर कार आप सुंदर रेडियो मधुबन नाइनटी पॉइंट फोर आपका स्वास्थ्य आपके हाथ में आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं और डॉक्टर साहब से सीधे बात कर सकते हैं चौरानवे चौदह सत्रह तीस तीस इस नंबर पे कॉल करके या फिर आप मैसेज करके भी जुड़ सकते हैं चौरानवे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पर चलिए आगे बढ़ते हैं एक और मैसेज आया है आ, हितेश जी लिखते हैं कसरत करने से बॉडी बनता है या फिर कम होता है हितेश जी दोनों ही होता है कम होता है कैसे तो आपके पास जितना भी फैट जो है मोटापा जो है जो एक्स्ट्रा फैट जो जमा हो गया है शरीर में तो जब आप कसरत करेंगे पसीना होगा तो आपका कैलोरी बर्न होगा कैलोरी बर्न होने से क्या होगा कि फ़ैट गलना शुरू होगा आपका शरीर स्मार्ट होगा और हेल्थ बनेगा कैसे तो उसके लिए आप एक्सरसाइज जब करेंगे तो एक्सरसाइज करने के साथ साथ प्रोटीन खाना पड़ता है तो उसमें आपके मसल्स बनेंगे मसल्स मजबूत होंगे शरीर में आप दुबले पतले अगर हैं तो आपका जब मसल डेवलप होगा तो फिगर आपका अच्छा लगेगा डेवलप होगा तो दोनों ही चीज होता है कम भी होता है अच्छा भी होता है लेकिन अच्छा करने के लिए एक्सरसाइज भी कीजिए और प्रोटीन खाइए प्रोटीन में मिल्क आता है अधिक केला वगैरह खाइए हरी सब्जी खाइए ये सब खाइए तो इस तरह से जो है हितेश आप ही कर सकते हैं और एक मैसेज आया है एक कॉलर अपने साथ लाइन पे बने हुए हैं हेलो हाँ सर हाँ नाम बताइए सर जी सर इसमें जो हमारे नाक मतलब जब से गुजरात में आए ना हम लोग इह इह बोलिए हाँ बोलिए सर राजस्थान से हम गुजरात आए ना गुजरात दाग गया हमारे। अच्छा, अच्छा। नाक पे ये नाक दाग है आपको हाँ नाक के नाक पे अच्छा यही नाक के ऊपर व्हाइट दाग है की काला रंग का दाग हुआ है काला रंग का दाग हुआ है की व्हाइट हुआ है कैसा दाग हुआ है काला काला हाँ तो ये तो आपको नाक पर होगा ललाट पर होगा काला दर इसका मतलब कि सन एक्सपोजर है तो यहाँ पर गुजरात में थोड़ा धूप कड़ी रहती है आपको धूप से बचना होगा समझे हो? हाँ ट्यूब हो ट्यूब आता है एक मोमेंट क्रीम करके आता है ट्यूब आता है मोमेंटा मोमेंटाजल क्रीम है उसको आप रात में मोमेंट मोमेंट एम ओ एम ई टी हाँ मोमेंट मोमेंट क्रीमेंट एमओ एम ई टी ये पचास साठ रुपए में आ जाएगा मेरे खासे? हाँ सस्ता बहुत महंगा नहीं है एक ही बार लगाना है रात में आपको कम से कम एक ही बार एक लगाना बार है रात में। रात में में एक बार, बार लगाना बार। है आपको और ये दो दो महीना कम से कम लगेगा एक बैग कलर चेंज होना है ना जल्दी नहीं जाएगा समय लगेगा धीरे ही रखना पड़ेगा अच्छा और धूप से बचना पड़ेगा आपको धूप में जब आप कैप लगा रखा है वो तो कैप से नाक नाक पर चुप नहीं हो रहा है कैप का केवल ललाट रोकता है वो <laughs> कितना भी कितना भी आगे निकला हुआ हो नाक तो खाली रह जाती है इसीलिए नाक पर रोकने के लिए छाता चा, लगाना चा, पड़ेगा छाता छाता नहीं तो नाक के ऊपर आप एक आता है सनस्क्रीन लोशन करके आता है एलोवेरा सन स्क्रीन रोशन करके आता है एलोवेरा अच्छा एलोवेरा सर ए, एलो नाम लिखना अच्छा एलोवेरा एस पी एफ फिफ्टीन करके एस पी एफ लिखिए एलोवेरा एस पी एफ फिफ्टीन एस पी एफ एस पी एफ एस पी एफ फिफ्टीन फिफ्टीन पावर है आप हाँ, जब आप, जब में निकलते हो तभी लगाना है तभी लगाना है कैप से नाक का नहीं रुकेगा ना ओके बहुत बहुत धन्यवाद आप सुना हैं रेडियो माधवन नाइनटी पॉइंट फोर एफ आपका स्वास्थ्य आपके हाथ में चलिए आगे बढ़ते हैं और जैसे कि वीपी सिंह ने एक मैसेज किया है उनका 11 महीने से जो है पीलिया हुआ है और लीवर पे सुजन रहता है सिम्टम्स हैं उनके माइल्ड फीवर मना भूख भी कम लगता है और पेशाब में शायद इन्फेक्शन आगे का मैसेज नहीं आया है ऐसा है क्या नाम है वीपी सिंह वीपी सिंह हाँ वी सिंह साहब ऐसा है कि ग्यारह महीने से आपके हो रहा है तो आपको थोरो चेकअप कराना पड़ेगा लंबा इलाज लंबे लंबा हो गया इसका मतलब कि आपका लीवर में कोई खास या तो स्टोन है नमस्कार, नमस्कार थोड़ा रुकिए सर जी हाँ गोल ब्लेडर में स्टोन है आपको चांसेज इसका अधिक चांसेज है गोल ब्लेडर में स्टोन होने का और वो भी स्टोन ग्यारह महीने से तंग कर रहा है तो उसका सोनोग्राफी करके अल्ट्रा सोनोग्राफी करके देखना बहुत ज़रूरी है कि गोल ब्लेडर में स्टोन है कि क्या चीज़ है कि लीवर में क्या है और दूसरा एक हेपेटाइटिस बी का जाँच आता है वो भी कराना बहुत ज़रूरी है तो वीपी सिंह जी आप एक बार अच्छे डॉक्टर के पास जाके ये सारी चेकअप कराइए ट्रीटमेंट हाँ। लेना शुरू कर दीजिए ठीक है आप ये सब आप सोनोग्राफी करा करके हिपेटाइटिस बी वगैरह का जांच करा आप कहाँ रहते हो नहीं मैसेज आया मैसेज है अच्छा एक और कॉलर हाँ हेलो हेलो हाँ नमस्कार जी बोलिए रमेश जी एक डॉक्टर साहब ने मेरी को दो पेड़ दिया था ठीक है जो पेड़ दिए होंगे दूंगा जी वो पेड़ ऐसे रखिये वो बड़ा हो जाएगा वो डॉक्टर साहब आएंगे ले जाएंगे ठीक है दवाई के लिए बोला है ना तो वो डॉक्टर साहब ऐसी पूछना पड़ेगा जिसने लगाने दिया आपको वो बताए होंगे वो दवा उन्हें का, फोन का काम, काम बताया उसमें उससे खाने से होगा उससे कुछ फायदा लाभ होने वाला हाँ, हो बताएंगे वो डॉक्टर बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार नाम बताइए जी बताइए तो मैं सांस फूलने की प्रॉब्लम ज्यादा सांस फूलता है अच्छा अच्छा कितना उम्र हुआ भैया आपका सर इक्कीस साल है मेरी उम्र इक्कीस साल चेस्ट वगैरह पूरा डेवलप किया हुआ है कितना है थर्टी सिक्स इंच थर्टी फोर इंच कितना है चेस्ट आपका जी सर चेस्ट सर पूरा है जब आप फुलाते हो सांस ले, लेते हो कितना इंच फूलता है चेस्टीमीटर से है, है? सात सेंटीमीटर तो खैर चलेगा सात सेंटीमीटर क्योंकि मेन चीज जो हम लोग टेस्ट करते हैं इसमें मैं आर्मी का भी डॉक्टर रह चुका है इसलिए आपको बता रहा हूँ तो इसमें जो हम लोग टेस्ट जो लेते हैं ना एक्सपेंशन कितना होता है आपका वो दौड़ने अच्छा, से सांस फूलने से कोई बात नहीं है घबराने की बात नहीं है मेन है सेवन अधिक कीजिए और ग्लूकोज हाँ जब दौड़ते हैं उसके पहले थोड़ा ग्लूकोज पी कर दौड़ा कीजिए ग्लूकोज डी लेकर के आप दौड़ा कीजिए ग्लोजने से पहले हाँ थोड़ा सा पीजिये और दूध लीजिए रात में जरूर दूध लीजिए और फल वगैरह अच्छा। केला वाला खाइए ताकत के लिए एक्सपेंशन अच्छा। का हाँ कोशिश कीजिए कि चेस्ट का एक्सपेंशन अगर एक दो सेंटीमीटर और बढ़ जाए तो और अच्छा रहेगा क्योंकि मेन अच्छा। मेन जो आपकी छटाई होगी ना एक्सपेंशन पर ही होगा कि आप चेस्ट कितना फुलाते हो समझे अच्छा। वही मेन चीज़ होता है फुलाने वाला कि कितना आप चेस्ट हाँ, फुला लेते हो ये जगह हाँ हाँ इसका मतलब आपका उतना ही लंग्स हेल्दी है नहीं। आ, आ, आँख अब एयरफोर्स में जाना है तो आँख का सब ठीक है ना नॉर्मल है ना सिक्स बाई सिक्स सब है ना आंख आंख क्या आंख पर जब इस एयरफोर्स में आंख वाले पर अधिक ध्यान दिया जाता है चलो अनिरुद्ध जी बहुत बहुत धन्यवाद कॉल करने के लिए आप सुन रहे हैं रेडियो मॉड वन नाइनटी आपका स्वास्थ्य आपके हाथ में ये थे अनुर आर्मी में भर्ती होना चाहते हैं और उनका जो सांस फुलने का तकलीफ है और डॉक्टर साहब ने उनको बताया है चलिए आगे बढ़ते हैं एक और मैसेज आया है नाम नहीं लिखा है और एक हमारे दोस्त लाइन पर बने हुए हैं हेलो हाँ जी नमस्कार नाम बताइए जी हेलो सर हाँ जी बोलिए बोलिए मैं गुजरात बोल रही हूँ बोलिए बोलिए सलमा जी सर मुझे एक ख्याल चाहिए आपको आर्मी के डॉक्टर रह चुके हैं तो मैं यही कहना चाहती मैं आर्मी में जाना चाहती हूँ आर्मी क्या एज है आपका क्या आपकी उम्र कितनी है आपकी आप मेरी उम्र इक्कीस साल है और मैं दो बार ट्राई कर चुकी हूँ लेकिन मैं सब ठीक भी हूँ मेरी मेडिकल भी हुई है और मैंने भर्ती में तीन बार ट्राई किए लेकिन पता नहीं कैसे तो कहान कहा, जो छटाई आपकी होती होगी तो उसमें लिख, लिखा जाता होगा की क्या चीज मिला क्या, क्या मेडिकली क्या मेडिकली अनफिट किया की कि किस पॉइंट पर आपको छाटा गया नहीं मुझे ऊंचाई में चला गया था क्योंकि वहाँ पर बोली थी और मेरी छप्पन है और वहाँ पर एक सौ कर दी गई है हाँ तो ऊंचाई वाला पर तो अब तो उसको कोई बढ़ा भी नहीं सकता है ना बड़ा मुश्किल है यहाँ तो ये यह हाल है ये। आर्म, आर्मी के सिलेक्शन में ऐसा होता है कि अगर गलती से सलेक्शन हो भी गया छत पर और उसको एक ट्रेनिंग के समय में एक बार लगा हुआ रहता है बार लगा तर, हुआ रहता है उससे हाँ, हाँ, उस, उस जो आदमी हैं उन्हीं को रखा जाता है बाकी को रिटर्न भी कर दिया जाता है तो ऊंचाई में कोई नहीं होता है हाँ, सकते हैं जो तो तो आर्मी छोड़े हुए मुझे चालीस साल से ऊपर हो चुका है लेकिन मेरी आर्मी में जाने की बहुत इच्छा और बहुत आप कोई आ, आप जहाँ पर अब हाइट बढ़ाने का आप कोशिश करो थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह आप करो और जहाँ पर रिक्रूटमेंट होता है ना वहाँ पर हाँ। कोई डॉक्टर वगैरह से वहाँ से कॉन्टेक्ट करके पूछो कि मेरा कितना हो सका कि मेरे समझ से बहन लोगों के लिए हाइट का कुछ तो कंप्रोमाइज़ होता होगा पहले हम लोगों के समय हाँ। में तो जब मैं रिक्रूटिंग अफसर रह चुका हूँ उस समय तो वहन लोगों का होता ही नहीं था सलेक्शन ही नहीं होता था उस समय अब खुला हुआ है सलेक्शन हो रहा है तो हम लोग तो भाई लोगों के लिए तो बहुत स्ट्रिक्ट थे हम लोग आधा से, सेंटीमीटर भी पर भी छाट देते थे तो अभी हाँ आप लोग लो लो आप, हूँ तो, तो थोड़ा साइज और भी सर और भी है ना आर्मी के अलावा भी आर्मी के अलावा भी आप एयरफोर्स वगैरह में कोशिश करो ना एयरफोर्स में हाइट का कमी होता है नेवी में कोशिश करो नेवी में कमी होता है नेवी में नेवी में हाइट का नहीं है बार नहीं है आपका चलेगा छोटा भी होने पर चलेगा आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा आई यू ट्राई फॉर नेवी नेवी के लिए आप ट्राई करो समझे तो उसमें हो जाएगा उसमें छटाई नहीं होगी अगर बाकी आपका हेल्थ सही है तो फिट हो, तो, हो तो आसानी से आपका हो जाएगा उसमें हाइट पर नहीं जाएगा ऐसा आप करो थैंक यू थैंक यू आप सुन रहे हैं रेडियो मधनटी पॉइंट फोर आपका फर्स्ट आपके हाथ में एक और मैसेज आ जो नाम नहीं लिखा है ये बेटनोवेट एन और सी के बारे में बताइए पिंपल्स और डार्क सर्कल के लिए क्या उपाय है देखिए डार्क सर्कल के लिए ना तो बेटनोविट एन लगेगा ना सी लगेगा इसी से आपको और डार्क सर्कल हो रहा है <laughs> डार्क सर्कल जनरली होता है अल्ट्रा वायलट के रेडिएशन से होता है धूप में जो अल्ट्रा वायल्ट होता है ना वही सन को स्किन को बर्न करता है काला दाग हो जाता है तो एक तो आपको धूप से बचना है सनस्क्रीन लोशन लगाना है धूप में निकलना है तो और नहीं तो छाता ब्लैक छाता से आप ये कीजिए कि धूप आपके चेहरे पर नहीं लगे आज जहाँ पर हो गया है ब्लैक स्पॉट अगर छोटा सा है तो मोमेंटाजोल क्रीम आता है मोमेंट करके उसको आप लगाओ दो तीन महीने तक तो ठीक हो जाएगा कभी भी बेटनो भेंट बेटनो भेंट एन और सी मत लगाओ एन जो है वो एंटीबायोटिक है और सी है फंगल इन्फेक्शन के लिए एक और तो, कॉलर अपने साथ हैं हेलो हेलो हाँ जी नमस्कार हेलो हाँ जी बोलिए बोलिए बोलिए हाँ जी बोलिए हम लोग सुन रहे हैं आपकी आवाज आ रही है सर मैं हाँ बिंदुराज बोल रहा जी बोलिए क्या तकलीफ है है सर 67 वेरी गुड बोलिए अच्छा, मुझे घुटनों की बहुत शरीर शरीर भारी है की हल्का है मतलब की कम है ठीक है वजन वजन आपका कितना है बिंदु राम जी वजन वजन कितना है आपका साठ के तो जी साठ के जी तो बहुत अधिक नहीं हुआ फिर तो घिटने में तो इस एज में ऑस्टियोर्थाइटिस का डर होता है एक तो आप कैल्शियम खाया करो 500 मिलीग्राम कैल्शियम रात में आप लिया करो फाइव और दर्द के लिए आप कोई गोली वोली खाते हो क्या करते हो आप सर मैं देसी दवाई लेता हूं दवाई मैं ठीक है देसी दवाई में मना नहीं कर रहा हूं लेकिन ऐसा है कि आप घुटने में एक मसाज आता है डाइक्लोफेनिक का जिसे भोलनी जेल करके मार्केट में मिलता है आप कोई कागज कलम रखो लिख लो अपना हाँ, जेल हाँ, जेल। हाँ ये घुटने पे लगाने के लिए आपको और टैबलेट लिख लीजिए शलकाल 500 हंड्रेडकाल शलकाल एस एच एल सी एलकाल हाँ फाइव हंड्रेड मिलीग्राम का ये दिन में एक बार रात में एक बार टैबलेट लेना है रात में एक बार ये लेना है और लगाना तीन चार महीने तक खाइए अधिक दर्द अगर है तो डाइक्लोफेनिक का टैबलेट आता है हाँ जैसे कॉमन में मिलेगा हर मार्केट हर दुकान में मिलता है भोबरन करके आता तो है वो ले तो वो भोबरन एसआर आप लो एक गोली ही सही रहेगा खाने के बाद में और उसके साथ में कोई भी आप पेंटोपरा जो लोग ट्वेंटी मिलीग्राम का ये फोर्टी मिलीग्राम का एक, मिली एक पेंटोपरा जो ले सकते हो कि पेट में गैस नहीं हो राम जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आप सुन रहे हैं रेडियो माधुबन नाइन्टी पॉइंट आपका स्वस्थ आपके हाथ में आइए एक और मैसेज आया है ये उम्र मेरा 42 साल सफरिंग फ्रॉम प्रॉब्लम ऑफ स्टमक एक गैस स्टमक एंड फ्रॉम मोर देन अ मंथ अंथल इन्फेक्शन कोई बात नहीं है तो पहले तो इसमें दो चीज आपका आ गया एक तो हो गया आप बता रहे हो कि पीठ में दर्द है स्टमक में पेट में दर्द रहता है और दूसरा हाइपर एस्टिडिटी है एसडीटी भी अधिक है तो मेन चीज है इसमें हाइपर एसडिटी को दूर करना है उसी से आपको दर्द भी होता है जब एसिड अधिक फॉर्म होगा तो बर्निंग पेन होगा क्योंकि क्या होता है कि जब एसिड अधिक फॉर्म होता है तो पेट का जो म्यूकस मेमब्रेन है लो स्टमक का वो जलना शुरू होता है तो उसी से दर्द होता है तो उसके लिए आपको कोई भी जो पेंटोपराज टेबलेट आता है कॉमन है मार्केट में फोर्टी मिलीग्राम का या राजू करके आता हैजॉल टैबलेट ट्वेंटी मिलीग्राम का वो आप एक ले सकते होगा कॉलर हेलो हेलो नमस्कार सर हाँ नमस्कार सर मेरा नाम जगदीश है अमली रोड से बोल रहा हूँ हाँ, जगदीश भाई बोलो बोलिए सर वो मैंने कहा कि पाउडर खाया था मास करके वो बॉडी बनाने के लिए हाँ हाँ हाँ हाँ क्या चीज के लिए तो वो मतलब पहले तो बन गई थी लेकिन अब कम होगी तो उसके लिए कोई बॉडी बनाने के लिए पाउडर खाया था तो पाउडर पाउडर होता है प्रोटीन पाउडर करके आता है बहुत सारा मार्केट में प्रोडक्ट है प्रोटीन करके हाँ सर इंदोरा तो मास करके आता है वो हाँ, भी प्रोटीन तो वाला ही होता है हाँ, तो वो हाँ, हाँ, बॉडी बन गई लेकिन अब कम होगी तो इसका फिर कम हो गई है बंद करके है? फिर कम हो गई है नहीं बंद तो मैंने वो उसी टाइम ही कर दिया था खाली एक मैं नहीं खाया था हाँ, हाँ, हाँ, और उसके बाद में नहीं खाया था उसके बाद में तो वो उसमें मतलब वो बन गई थी बॉडी उसके बाद में अभी कम हुई है तो फिर से आप खाओ ना इसका मतलब की खाने में प्रोटीन आपको कम मिल रहा है आप दाल अधिक लो दूध अधिक लो केला खाओ ये सबसे आपको जी केला से बनेगा से को नहीं, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं बल्कि और अच्छा होगा दूध और केला आप खाया करो दाल अधिक लो आप हरी सब्जी लो इससे ऑटोमेटिकली आपको एक्स्ट्रा बाहर से प्रोटीन नहीं लेना पड़ेगा इसी से हो जाएगा दाल में चने का दाल चाहे आपका चने का हुआ या मूंग का हुआ कोई भी दाल अधिक लेना है लौगिया का हुआ कोई भी दाल आप लिया करो दाल में प्रोटीन बहुत हाई है चना का कोई भी प्रिपरेशन आप खाते हो उसमें प्रोटीन बहुत हाई है सोयाबीन में प्रोटीन बहुत अधिक है उसको आप लोग कोई मतलब बाहर से तो नहीं लेने का कोई जरूरत नहीं आप खाने में प्रोटीन खाने में बढ़ा दो ना खाने में प्रोटीन बढ़ा दो आप ठीक है खाने थीक थीक में थीक सब्जी में, में दाल में, में दूध बढ़ा, बढ़ा दो बस हो गया ठीक है ठीक है थैंक यू आप सुन रहे हैं रेडियो नाइनटी पॉइंट फोर पर आपका स्वास्थ्य आपके हाथ में आगे आगे बढ़ते आपको मैं बता रहा था ये जो बर्निंग सेंसेशन होता है दर्द होता है वो एसडिटी के वजह से होता है जब हाइपर होगा हाइपर का मतलब कि जितना एसिड चाहिए खाना पचाने से उससे अधिक आपका एसिड का सिक्रेशन हो रहा है आपका भेगस नर्व अधिक स्टूमुलेट हो जाता है और भेगस नर्व अधिक स्टमुलेट होता है तीन चीज़ से जनरली हरी करी वरीफ लाइफ में अगर है तो <laughs> लाइफ में जल्दीबाजी है चिंता अधिक करते हैं और मसाला अधिक खाते हैं तो इन तीन चीज़ों से बचो आप उसके बाद में आपको हाइपर एसिडिटी के लिए पेंटोपरा आजकल आता है पीपीआई करके आता है टैबलेट्स पीपीआई में तीन चार तरह के आते हैं अगर कंस्टिपेशन वगैरह है तो ओमपराजल टैबलेट लो ओमेज वगैरह 20 मिलीग्राम का अगर नॉर्मल है मोशन सही आता है तो पेंटोपराजल टैबलेट पेंटोप आता है पेंटो सेक करके आता है फोर्टी मिलीग्राम का एक, एक, एक टैबलेट कोई भी एक टैबलेट ट्वेंटी आवर्स में लेना है आपको और अधिक अगर सी है, है, तो डाइजिन टेबलेट भी दो चबा करके आप खाया कर महीना दिन चलने तो खास मैं करके ये पेंटोप्रा जो लोग डाइजिन इतना दिन नहीं खाना है ठीक हाँ, कुबेर भाई बोलो सर मुझे हार्ट की तकलीफ है। मेरा जो कोरोनरी राइट साइड का मैच है हाँ हाँ वही अच्छी प्रकल्प बंद था अच्छा हाँ को सौ दो हजार आठ में जी हाँ बोली उनके हाँ। बाद मैं हॉस्पिटल में बताया रेंजियोग्राफी कराई रेंजियोग्राफी हाँ हाँ, के बाद वो लोगो ने मुझे तो ते ते टेबलेट वो दी थी थी आपका टीएम 150 सौ पचास है और दी थी वो टैबलेट तीन साल करीब से आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह एक सात साल से चालू है हाँ, इसे कभी वो साइड में दुखता नहीं है हाँ, हाँ, हाँ, और ब्लड पछरा हो गया है तो अभी मुझे क्या करना चाहिए दवा आपको कंटिन्यू रखना पड़ेगा, दवा से, से, जी, चालू चालू रखू हाँ एकदम चालू रखना है ये हाँ, बीच में साइड इफेक्ट तो होगी कोई साइड इफेक्ट नहीं है आप बीच में अच्छा, केवल अपना ब्लड प्रेशर आप दिखाते रहना कि ब्लड प्रेशर आपका कितना रह रहा है हाँ, ब्लड प्रेशर तो करीब से महीने दो महीने में कार्डियोग्राफर कराते है हाँ, तो हाँ, वो सौ से लेके 120 हाँ, 140 तक रहता है मैंने ऊपर वाला 120 140 बीस नीचे वाला अस्सी रहता है यही ना हाँ रहता है, थीक है, थीक है अच्छा दूसरी चीज आपका कोलेस्ट्रॉल और दूध भी गर्म करके तीन बचे मलाई निकाल देते बाद में दूध का यूज भी करते है ठीक है और हम सर आठ साल से नमक नहीं लेते एकदम बिल्कुल नमक।, नमक नहीं लेते जो, जो, जो मिलता है वही नमक का है।, है और है। खाने में गेहूं की या की रोटी हाँ, और दूध हाँ, और दोपहर को हाँ, बिना नमक की सब्जी हाँ, हाँ, और तीन रोटी गेहूं की बात यही हमारा बहुत अच्छा है लाइफ स्टाइल बहुत अच्छा है थोड़ा सा इसमें एक्सरसाइज आप जोड़ दो मॉर्निंग में वॉक करना या इवनिंग में वॉक करना जरूरी है आधे घंटा अच्छा तो में थोड़ा थोड़ा हम ऐसे ऐसे चलते हैं घुटन हाँ, हाँ, की थोड़ी थोड़ी तकलीफ तकलीफ हो गई थी हाँ, वो अभी अभी है फिर भी कुछ टहलना जरूरी है वा, अच्छा, सुबह हाँ, में टहलिए धूप निकलने धूप हाँ, हाँ, निकलने के बाद आप टहलो थोड़ा सा धूप निकलने के बाद हाँ हाँ थोड़ा सा टहलो आधा घंटा कम से कम आप टहला करो नियम बना लो एकदम जी सही रहेगा तो तो तो खेतों में मा चक्कर हाँ। मारेंगे भी आपका चलो अच्छा था था था था था। हाँ, आज नंबर आज नंबर आ, आ गया थैंक यू आप बहुत नंबर आ गया अपना लाइफ स्टाइल भी अच्छा रखे हो आप बस केवल ही दवा खाते रहनी है ब्लड प्रेशर चेक करा लेना है एक बार छह महीने साल भर में लिपिड प्रोफाइल कराना है वो कोलेस्ट्रॉल का जांच कम से अच्छा, कम साल में उनके बाद एक सौ चालीस पर आया था बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है सर जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत अच्छा है बहुत अच्छा आपका लाइफ स्टाइल है वेरी गुड आप सुन रहे हैं रेडियो माधुपन 90.4 एफएम एक और मैसेज आया है हाइट के लिए दवा बताइए <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> क्या उम्र क्या है कुछ नहीं लिखा है नहीं कुछ नहीं लिखा है और मैं चाहूंगा कि हमारे दोस्त जो मैसेज कर रहे हैं वो जरूर अपना नाम उम्र और वजन जरूर लिख के भेजे ताकि आ, हमको बताने आ, में आसानी हो ऐसा है की हाइट बढ़ने का एक टाइम होता है इसलिए एज लिखना बहुत जरूर है जी और कॉलर है हेलो हाँ जी नमस्कार बोलिए हाँ बोलिए बोलिए जी जी टांगों में हाँ हाँ अच्छा लाल लाल दाने हुए हैं रिंग टाइप का तो नहीं हुआ है गोला गोला है सा गोला गोला सा उस पर गोला गोला सा हुआ है उसमें कितने दिनों से है कितने दिनों से है आठ दिन हो गए जी आठ दिन आठ दिन हो गए हैं तो केवल पैर में ही है ना और कहीं नहीं है हाथ वगैरह में नहीं है, और भी में थोड़ा है, में है। आ, तो ऐसा है, है पाँच सात दिन लगा कर देखो ना कैंडिट बी आप यूज कर सकते हैं और टैबलेट टैबलेट अंदा ऐसे नहीं दे सकते नहीं हैं, तो हैं एंटी एलर्जिक तो टैबलेट आप खाओ लिबोसिट्रीजिन एक गोली खाया करो रात में आप लिबोसिट्रीजिन फाइव मिलीग्राम एक खाया करो दस दिन तक और, और ये लगाने लगा वाली के दवा के गार अगर गार इस पर नहीं ठीक होता है तो डॉक्टर तो को तो दिखाना पड़ेगा बिना देखे हुए सही डायग्नोसिस नहीं हो सकता है चलिए वक्त हो गया है राजकुमार जी बोलिए जानना चाहता हूँ बोलिए बोलिए वो सर कैसे होता है सतरडे तक मिल पायेंगे तो मेरा नाम टीएन सिंह है डी एन सिंह नहीं है टी सिंह है डॉक्टर साहब यही पर है मिल जाएंगे इधर अभी आप आज तीस तारीख है एक दो तारीख तक काफ़ी बिजी प्रोग्राम है हम लोगों का बहुत भीड़ है यहाँ पर दो तारीख के बाद में आप कभी भी नौ बजे से ले कर के बारह बजे के बीच में आप आ जाओ एवर हॉस्पिटल में रूम नंबर चैम्बर है चैम्बर नंबर मेरा दस है फिर शाम को आप पाँच से छः आ सकते हो रात में आठ से नौ आ सकते हो कभी आकर मिल सकते हो एनी टाइम ठीक है राजकुमार अच्छा हाँ, अगले असर तो इस, इस मिल जाएंगे हाँ हाँ जी, जी दो तारीख दो तारीख के बाद दो तारीख नहीं दो तारीख के बाद हाँ दो तारीख के बाद तीन तारीख को आइए तीन को आइए चार को आइए कोई बात नहीं तब तक भीड़ कम हो जाएगी ठीक है अच्छा सर कपाल भांति के बारे में बताइए सर कपाल भांति के बाद देखिए कपाल का टाइम हो गया टाइम हो गया बाद में आप आइएगा तो आपको समझा देंगे ठीक है फ़ोन नंबर दे देता हूँ मैं सर का फ़ोन से बात कर लें राजकुमार जी बहुत बहुत धन्यवाद कॉल करने के लिए और कुछ मैसेजेस आए हैं वो अगले हफ्ते हम लोग ले लेंगे आप सभी का और आप अगर अभी अर्जेंटली आपको कुछ मैसेज कुछ पूछना है या कुछ डॉक्टर साहब से सलाह लेना है तो डॉक्टर साहब का नंबर ज़रूर लिख लीजिए तो आप पूछ सकते हैं पूरे दिन में कभी भी फ़ोन करके रात में फ़ोन नहीं करिएगा अभी दस से लेकर रात दस दस बजे तक आप जरूर फ़ोन कर सकते दस के बाद नहीं करिएगा नंबर बताइए जीरो नाइन फोर वन फोर वन फोर जीरो जीरो जीरो जीरो फोर सेवन फोर सेवन नाइन थ्री नाइन थ्री तो ये डॉक्टर साहब का नंबर है आप इस पे कॉल करके डॉक्टर साहब से बात कर सकते हैं जिन लोगों का मैसेज हम नहीं पढ़ पाए जिनके कॉल हम नहीं ले पाए वो सभी लोग चलिए आज के लिए बस इतना ही अगले संडे फिर हम आपके साथ होंगे इसी कार्यक्रम में इसी तरह आपके साथ जुड़े रहेंगे आपकी बातों को सुनेंगे आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो माधुबन नाइनटी पॉइंट सुनते रहो मुस्कते रहो शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है शांति की शक्ति से शांति जग में